यहाँ तो साधन अवस्था में कहा तक पहुंच सकते है साधन के द्वारा साधन के द्वारा प्रेम तक पहुंच सकता है श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अन्य निष्ठा रुचि भाव प्रेम वहां तक पहुंच सकता है आगे वो निकुंज लीला और बहुत दूर की बात है प्रेम प्राप्ति से ही होगी नहीं हाँ प्रेम प्राप्ति से उसका नंबर आ जाता है प्रेम प्राप्ति से नंबर आ जाता है उसके बाद भी कई स्थिति है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सब स्थिति है राधारणी की कृपा से वहाँ वही निवृत्त निकुंज सेवा जो, जो प्राप्त करना संभव है जिसको राधाणी कृपा करके अनुमोदन करते हैं वही वो सेवा प्राप्त तो कर सकते हैं ऐसे है। और वही वस्तु महाप्रभु कृपा करके देने के लिए आए बोलिए जो वस्तु साधन के द्वारा अनंत काल साधन चेष्ट के द्वारा वहाँ पहुंचना संभव नहीं है और महाप्रभु कृपा करके कोरोनावतीर्ण कलोम समर्पयत पे तो उन्नत उज्ज्वल रसान सबकृष वही उन्नत उज्ज्वल रस राधा कृष्ण प्रेम प्रेम की चरम पराकाष्ठा जहाँ जुगल विलास के चरम स्थिति जो है राधा ने कृपा करके वो आस्वादन कराते वो स्वरूप जो है ये शरीर है अशुद्ध सत्व जीव चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्व और राधारणी के कृपा प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप है वह है विशुद्ध सत्व उसके ऊपर चेतन सत्य जो है भगवान अंश जीव अविनाशी ये जो अविनाशी सत्ता है यानी नी ये सत्य के भी ऊपर है वो विशुद्ध सत्ता वो जो है वो राधारणी के कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है उस स्वरूप में जा करके वो चेतन सत्य विलय हो जाता है तदात्म हो जाता है जैसे हमारी चेतन सत्ता पंचभूत में विलय है तो शरीर पंचभौतिक शरीर के संसार में खेल रहे हैं लेकिन वो सत्ता में वो शुद्ध सत्ता विलय हो जाता है स्वरूप तो में श्रीमती ऋषमा सब देहो वेद मात्र एक प्राण एक आत्मा सबे राजा तो वो वस्तु महाप्रभु कृपा करके इ कुल में इसलिए को धन्य है जो वो वस्तु हम प्राप्त कर पाएंगे यह महाप्रभु के कृपा से लेकिन हम दुर्भागा जी संसार के शुद्र सुख प्राप्ति का आशा लेकर भ्रमित हो रहे हैं फिर भी हम वो वस्तु प्राप्त के लिए महाप्रभु कृपा करके जो वस्तु प्रदान किए हैं उसके लिए थोड़ा सा भी लालसा हमारे अंदर जागृति होती नहीं है ये बहुत ही दुर्भाग्य के विषय है तो महाप्रभु सार्वभौम भर आदि जो महाप्रभु के प्रिय पार्षद जितना है सबसे विदाए लेकर रवाना हो गए हैं दक्षिण भारत की ओर सार्वभौम भर महाप्रभु के कृपा से उनके वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं पहले ज्ञान मर्ग थे लेकिन महाप्रभु के कृपा से परम प्रेमी भक्त बन गए हैं तब सार्वभम भटचार्ज ने महाप्रभु का आग्रह किया है प्रभु आप तो जा रहे हैं दक्षिण भारत वहाँ गोदावरी नदी के किनारे में विद्यागर विद्यानगर नामक स्थान वहाँ परम भक्त रहते हैं राय रामानंद आप उन उनके सानिध्य में जाइए वो बहुत प्रेमी भक्त है हम तो पहले पहचानते नहीं थे हम तो ज्ञान मार्गी थे अद्ध ही तो वेदांत मार्गी थे वो तो प्रेम, प्रेम की किंचित छटा भी हमारे अंदर थे नहीं लेकिन आपकी कृपा से हमको बोध हो गया है प्रभु आप उनसे अवश्य मिलिएगा तब तो महाप्रभु तो जानते हैं जो उन तो मिलना ही है महाप्रभु भ्रमण करते करते करते करते गोदावरी नदी के किनार में जा करके एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं जो वहाँ राय रामानंद परम प्रेमी भक्त राजा प्रताप रुद्र के स्नान करने के लिए आ रहे हैं हैं एकदम बिल्कुल भावे, हो गए ऐसे जो दर्शन मात्र ही जैसे हृदय ग्रंथ खुल जाता है एक अद्भुत सच्चिदानंद सागर में जैसे डूब जाता है ऐसे अंतकरण वृत्ति ऐसे उनके भीतर ऐसे एक अद्भुत शक्ति दिख रहे हैं अद्भुत एक पुरुष जो कि भौम लोक में ऐसे पुरुष कभी असंभव ऐसे दर्शन करना स्नान करके राय रामानंद आए हैं महाप्रभु के सान्निध्य में दंडवाद प्रणिपात आदि करके फिर जाकर के उनको किए हैं महाप्रभु बड़े आदर के साथ उनको सम्मान किया हैं आइए आइए क्या आप ही राय रामानंद हैं तो राय रामानंद कहते हैं हाँ इस शरीर को इ, इस शरीर का नाम है राय रामानंद आप आए हैं आपको उद्धार करने के लिए हम तो विषयी हैं विषयी कीट है आप कृपा करके हमको उद्धार करने के लिए आ आए हैं यहाँ हम अति सौभाग्यशाली जो आपके ऐसे सी चरण सानिधि में आकर के पवित्र होने का हमको मौका मिल रहा है आप हम पर कृपा कीजिए महाप्रभु कहते हैं दीनता दीनता के एक एक है शादक के है लिए जहा भक्ति है दीनता है दीनता दीनता है है। भक्ति हर स्थित में अपने को आप अजब को समझना एक जो थोड़ा सा भी भक्ति के किंचित जिसकी हृदय में राधा आराधानी प्रदान करते हैं वो देखते हैं जगत में सब योग्य है हमें अयोग्य है हर स्थिति में अपना अयोग्यता देखते हैं है योग्य है लेकिन वो हर स्थिति में अपना अजोग्यता देखते हैं सब योग्य है सब योग्य है, है। आखिर में तो ऐसा होता है तो सब को प्रणाम करते हैं सब सब हमसे श्रेष्ठ है सब हमारे लिए प्रणम है ऐसे भावना कोई साधारण बात नहीं है ऐसी स्थिति हो जाती है झुक जाते हैं त्रिण विष्णु चलो तरुण विष्णिना अमानी ना महानी सदा साधारण जीव तो, तो भ्रमित हो जाता है कि महापुरुषों के वो दैन्य भाव देख करके ऊपर से इतना दैन्य की अपने आपको बिल्कुल इतना छोटा बना देते हैं <coughs> जी कैसे समझे कि ये महापुरुष हैं <coughs> उनके सान्निध्य में जाने से ही अद्भुत एक अनुभव होता है एक अद्भुत एक आनंद की एक स्पर्श होता है उनके दर्शन मात्र से ही हृदय एक दिव्य भाव प्राप्त हो जाता है ये दर्शन की महिमा है साधारण नहीं है ऐसा दीनता तो दिखाते हैं लेकिन वो दीनता अच्छा लगता है उनको शोभाएँ मन करते हैं जब साधक जब अपने को दिनहीन करके अपने को दर्शाते हैं हम बहुत दीन है में कोई भक्ति नहीं है हम में कोई गुण नहीं है आप हम पर कृपा कीजिए तो ये जो दीनता है दीनता एक अलंकार बन जाता है साधक के लिए ऐसा नहीं उनके प्रति हीन धर्म और ये कह रहे हैं हम बहुत पापी हैं हम बहुत अयोग्य हैं तो वास्तविक अजुग्य है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, नहीं है जो साधक इस तरह से नम्र होकर के जिस तरह से अपने आपको दर्शाते हैं वो बन जाते उनके अलंकार और जो घमंड दिखाते हैं अगर आपने योग्यता दिखाते हैं हम तो बड़े पंडित हैं हम तो बड़े विद्वान हैं हम तो बड़े भजन हैं तुम क्या जानते हो हम ऐसे हैं तैसे हैं तो ये उनके गुण तो दर्शाते हैं लेकिन वो गुण उनके लिए एक निंदनीय लगता है जैसे एक, एक कलंक लगता है जैसी अच्छा नहीं लगता है है ना तो अहंकार सुनने में बड़ा बुरा लगता है साधक के लिए अहंकार वचक शब्द है विद्वान है पंडित है भजन अगर मुख कह दे अरे हम तो बड़े भजन हम इतना भजन करते इतना भजन करते हैं सुनने का सुनते ही एक हीन धर्ण आ जाता है अरे कितना घवंडी है कैसे बात करते हैं <laughs> है ना नीनता नहीं हम तो भजन नहीं साधन नहीं हम तो ऐसे ही हैं हम तो आप लोग उनके कृपा के भिखारी हैं आप लोग कृपा कीजिए तो सुनते ही जी जैसे गदगद हो जाता है अच्छा लगने लगता है वो दीनता उनके लिए एक अलंकार बन जाता है, है न तो इस तरह से दीनता ज्ञापन कर रहे हैं महाप्रभु जब हम तो मायावती सन्यासी लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही जैसे हमारे हृदय गदगद हो रहा है आपके अद्भुत एक, एक प्रेम के एक अनुभव हो रहा है आप तो परम भक्त तो हैं इस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं आपने दीनता फिर महाप्रभु जगत जीव को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु सर्व दृष्टा है महाप्रभु है सर्वजग् हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी एक साधक का जैसे राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके हमको थोड़ा साध्य साधन तत्व संबंध में थोड़ा सा निरूपण करके श्रवण कराइए, हम जानते नहीं हम तो मायावती संन्यासी है तो क्या कल्याण है क्या मंगल है ये तो हमको पता नहीं कौन सा मंगल जो भगवत उपासना के लिए कौन सा श्रेष्ठ पंथा है इस विषय में तो हमारा कोई ज्ञान नहीं हम तो मायावादी सन्यासी हैं निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक हैं आप कृपा करके हमको थोड़ा साध्य साधन तत्व संबंध में थोड़ा सा निरूपण करके सुनाइए तो राय रामानंद कहते हैं आप तो शूत्रधर हैं आप जैसे नाचाते हैं हम ऐसे नाच रहे हैं अब तो भगवान हैं हम क्या निरूपण करेंगे लेकिन आप हमारी हृदय में बैठ करके जैसे आप कृपा करेंगे ऐसे ही हम बोलेंगे ये तो हमारे तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं जैसे आप कहेंगे तदनुसार तो ही हम प्रयोग करेंगे इसमें हमारा कुछ कर्तित्व तो है नहीं आप आदेश कर रहे हैं तो वहाँ पहले राय रामानंदो कहते हैं वर्णाश्रम धर्म ये शाद सार वर्णाश्रम धर्म पालन करने से विष्णु भक्ति होती है तय राय रामानंदो यह शब्द सुनकर महाप्रभु कहती है ये बाहरी शब्द है अब और कुछ आगे चल करके कुछ सुनाइए तो पहले जो राय रामानंदो साधाधन तत्व तो संबंध में कहते हैं वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठ है और इसके द्वारा ही मनुष्य का कल्याण होता है भगवत चरण में भक्ति प्राप्ति होती है ऐसा क्यों न पहले निरूपण करते हैं इसके श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं जिससे साधारण जो जीव है साधक है वो जान सकते हैं जो वास्तव में साधन साधार क्या है किस तरह से कौन सा साधन पद्धति अपना करके साधक उस प्रेम वस्तु प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं इसलिए पहले एकदम नीचे से शुरू किए हैं वर्णाश्रम धर्म ये भी साधारण मनुष्य के लिए ये पालनीय है जो बहिर्मुख जीव है जो उस स्थिति में पहुंचे नहीं हैं जो साधारण शादता के विषय में ज्ञान नहीं है जो बहिर्मुख है, है देहात्म बुद्धि सम्पन्न मनुष्य है उनके लिए पहले ये स्थिति यहाँ से उनको चलना पड़ेगा पहले हमारे एक आश्रमिक धर्म चतुराश्रम पहले था ब्रह्मचर्य गारस्थ बनप्रस्थ संन्यास पहले था अभी है नहीं क्योंकि ये धीरे धीरे धीरे धीरे मनुष्य का अंदर आश्रमिक मर्यादा आश्रमिक रुचि मनुष्य से जो भी गुण होना चाहिए ये सब धीरे धीरे लुप्त तो होते जा रहा है मनुष्य की विचारधारा वर्तमान मनुष्य भौतिक विद्या में इतना आगे बढ़ रहे हैं जो भौतिक विद्या इनके जो मानवता के जो मूल फाउंडेशन वो सब नष्ट कर रहे हैं मनुष्य धर्म क्या है मनुष्य धर्म क्या है मनुष्य में तो वो धर्म रहते हैं पुरुष थोड़ी धर्माचरण करते हैं अहार निद्रा भय मृत्यु समान में तथा पशु भी नी तेषांग अधिक विशेषो धर्म न ही न पशु भी समानम बोलते आह निद्रा भय समादी जो है ये पशु में और मनुष्य में बराबर है लेकिन धर्म ही तेषांग अधिक विशेषो धर्म आचरण विशेषता है मनुष्य में मनुष्य धर्माचरण करते हैं पशु धर्माचरण कर नहीं सकता है इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य अगर धर्माचरण नहीं करता है तो पशु से भी अदम है बोले क्यों ना मनुष्य के अंदर जो जो गुण है ना हैं। तो वो क्या होता है खतरनाक होता है आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाता है मनुष्य के लिए समाज के लिए जाति के लिए मनुष्य के अंदर जो विचार बुद्धि है ये भोग विषय में अगर प्रयोग होता है धर्म में उसका कोई उत्साह नहीं धर्म विषय उसका कोई आग्रह नहीं तो क्या होता है उसके विद्वत्ता उसके बुद्धिमत्ता जाकर के समाज के लिए जाति के लिए देश के लिए विघातक हो जाता है इसीलिए धर्माचरण ये मनुष्य के लिए ही आचरण करने के लिए मनुष्य के लिए ही भगवान ने धर्माचरण करने के लिए उपदेश किया है अहिंसा सत्यम अत्यम सौतम संयम एवच ए तत्त समस्त प्रत्यु धर्म स्वपंच लक्षणम ये धर्म का पांच लक्षण है ये जहाँ है वहाँ धर्म है इसके अतिरिक्त विपरीत जो है वो अधर्म है अहिंसा से हिंसा नहीं करना कायम वचन से सत्यम सत्य है सत्य को पालन करना चाहिए आश्रय करना चाहिए सत्य क्या है दृश्यमन जगत ये था नहीं रहेगा नहीं ये सत्य है ये शरीर पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं ये सत्य है मैं शरीर नहीं शरीर से अतीतमय हूं मैं भगवान का हूं यह सत्य है भगवान से हमारा नित्य संबंध है ये सत्य है साक्षर से संबंध हमारा था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं ये सत्य है तो ये ज्ञान मनुष्य के लिए सशतम अस्त चोरी नहीं करना चोरी करना मन हम किसी का वस्तु बिना पूछे लेने से उसको चोरी कहता है है ना? लेकिन ना ये चोरी नहीं है चोरी बहुत प्रकार का है हम सरकारी नौकरी करते हैं काम करते हैं, नहीं रिश्वत लेते चोरी है हम किसी को नौकर रखते हैं उसका ठीक ठीक उसका पेमेंट हम नहीं करते हैं। ये चोरी है हम पैसा लेते हैं लेकिन काम करते नहीं ये चोरी है ये सब चोरी है ये नहीं होना चाहिए है नुचिता अंत सोचो वही सोचो अंत सोचो अंतकरण में गलत चिंता गलत भावना जब आती है तो अंतकरण दूषित हो जाता है ये मनुष्य जब गंदा चिंता करता है तो वो नीच जाती उस समय उस वो जानना चाहिए वो तुम अगर तुम्हारे मन में कोई गंदा चिंता आ गया हैं, जो हैं, धर्म विरुद्ध कोई चिंता तुम्हारे भीतर आ गया जो समाज जीवन में स्वीकृति नहीं है ऐसे चिंता तुम्हारे भीतर आ गया ऐसी रुचि आ गई तो समझना तुम्हारे अंतकरण दूषित हो गया है खैर तुम तो किसी को कहते नहीं हो हम किसी को कहते नहीं है लेकिन समझ उस समय हम नीच जाती चतुर्भव हमारे भीतर है ना नंतकरण की शुद्धता शुचिता अंत सोचो भजन करने के लिए अंतकरण की शुचिता चाहिए मन में कभी गंदा भावना गंदा चिंता किसी की निंदा नहीं किसी के प्रति हिंसा नहीं किसी के प्रति देश नहीं, नहीं किसी का अमंगल चिंता नहीं ऐसे स्वच्छ निर्मल हृदय होनी चाहिए तो उस हृदय में जाकर के भगवत चिंतन होती है नहीं तो ऐसा होगा नहीं है ना शुचिता अंत तो सूचो वही सोचो बाहरी सोचो क्रिया आदि जैसे बाहर जाते हाथ पाव धो करके भीतर तो प्रेश करना चाहिए शोच क्रिया करके आ, मृत्यु का क्रिया ये सब करनी चाहिए ये सब संयम अंतकरण संयम एक बहिर इंद्रिय संयम एक अंतर इंद्रिय संयम बहिर इंद्रिय संयम है मन भक्ता है ना जाने मन कौन कौन विषय में भक्ता है कोई ठिकाना नहीं आम बिना चाहते हुए भी मन हमारा ऐसे ऐसे विषय में जा करके संगलित हो जाता है हम चाहते नहीं हैं फिर भी मन कहाँ जा कर के एक विषय उसमें जा कर के आकृष्ट होकर संलग्न हो जाता है होता है।, है ना तो बोलता है ठीक है वो तो इंद्रिय तो हमारे बस में नहीं है मन हमारे बस में नहीं है तो इतना करो इंद्रियों को संचालित मत करो हमारे कहीं जाने का हमारा मन कर रहा है हम नहीं जाएंगे <tos> कुछ देखने का मन कर रहा है हम नहीं देखेंगे कुछ सुनने का मन कर रहा है हम नहीं सुनेंगे कम से कम ये बहिर इंद्र जो है उसको तो हम संयम रखो बस मन जा रहा है तुम्हारे बस में नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन कम से कम बहिर इंद्रियो तो तुम संयम करने का चेष्टा कर ये होनी चाहिए पहले स्थिति में कब हमारा मन संयमित होगा तब जाके हम निलिप्त निष्प्रिय हो जाएंगे तब जाके हम भजन करेंगे ऐसे नहीं पहले ये साधना ये करना चाहिए संयम बहिरेन्द्रिय संयम फिर अंतरिंद्रिय संयम मन मन न जाने कहाँ भक्त है हमारे वश में नहीं अनाधि संस्कार अनाधिकाल के संस्कार के कारण मन कहाँ विषय में लिप्त हो जाता है अनादि संज ये दोष नहीं है ये स्वभाव बन गया है अर्जुन प्रश्न किए कृष्ण को चम चलेंगे मन कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्री रम तस्ंग निग्रह मन ने बाहर वसुदुष्कर तुम तो कहते हो मन को संयम करो लेकिन हम देखते हैं अदृश्य शक्ति आकर करके मेरे मन को खींच करके विषय में जा करके लिप्त कर देता है अनिच्छिन्न पी मेरी कोई इच्छा नहीं हम चाहते हैं जब विषय चिंता नहीं करेंगे हम चाहते हैं उस विषय में हम लिप्त तो नहीं होंगे लेकिन एक विवशता एक अदृश्य शक्ति न जाने कैसे हमको विवश कर देता है बलादिप नहीं है जी बलपूर्वक हमको आकर्षण करके उस विषय में लिप्त तो कर देता है ये स्वभाव है ये दोषणीय नहीं है ये होता है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को पहले अपने बहिर इंद्रिय को संयम करने के लिए प्रयास करेंगे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जा करके अंतर इंद्रिय संयम तो बहुत दूर की बात है है ना तो पहले बहिर इंद्रिय संयम फिर अंतर इंद्रिय अंतर इंद्रिय मन मन ना जाने कहाँ कहाँ भाग रहा है दुनिया भजन करने के लिए बैठे हैं थोड़ा तो दो के लिए वह भी देखो मन कहाँ भाग रहा है कहाँ कौन विषय में जा के संलिप्त तो हो रहा है ए, क्या जाने भगा के ले आते हैं हाय हाय हम हाँ तो भजन करने बैठे हैं हम हाँ क्या चिंता कर रहे हैं और फिर खिस खाँसके ला करके कि हमारे लिए साधक सबके लिए नहीं जो ऐसे पहुंच गए हैं उनके लिए अलग बात है फिर खीस खाँस के लाते हैं ये ऐसे बताइए तो अंतर इंद्रिय संयम इसलिए कहते हैं अभ्यास जगजुक्त नचित शाह नन्नगामिना परमंग पुरुषंग दिव्यंग जाति पार्थिव चिंता अभ्यास पहले एकांत में बैठ करके मन को संयम करने का चेष्टा करना चाहिए मन भागता है क्यों जिस जिस विषय में तुम्हारे मन की है, वो अभिनिवेश स्वाभाविक जाकर के मन वहां लग जाएगा तुम्हारे कोई चेष्टा का इंतजार नहीं है है, है ना? वो लग जाएगा मन का स्वभाव है यहाँ मिठाई रखा है, है। मखिया के भनभन भनमन भनमन कर रहा है अब बार बार भागा रहे हैं फिर आके बैठ जाता है बार बार भागा कितना बार भागाएंगे और मक्खी तो बैठेगा ही पहले मिठाई का हाटा वहाँ से वो सब करो फिर मक्खी आएगा ना खाना नहीं मिलेगा मक्खी फिर जहाँ वो मिठाई वहीं जाएगा है ना तो मन रूपये मक्खी है वो मिठाई रहेगा तो, तो जा करके वहाँ बैठेगा उसका स्वभाव है मिठाई में है ना ये बात है ना तो इसीलिए पहले देखना चाहिए मन हमारा कहाँ कहाँ भाग रहा है उन सब विषय में जा करके समलिप्त होता है बड़े बहुत चिंता चिंता करके उसको देखना चाहिए विचार करके फिर उस उस विषय से मन को निवृत्त करने का चेष्टा निकलना चाहिए ना जहाँ जहाँ तुम्हारे संकल्प विकल्प है इच्छा है वहां जाकर के मन लग जाएगा पहले संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए जोगी जुन जित सतत आत्म न एकाकी जत चित्त आत्म निराशी परिग्रह जो भजन करेंगे मन को लगाएंगे भगवत चरण में मन, मन को संलग्न करने के लिए कोशिश करेंगे रहस्य स्थित एकांत स्थान में रहेंगे रहस्य मन अकेला एकांत स्थान एकाकी एक साथ कोई नहीं रहेगा निराशी कोई आशा नहीं रखना आशा रखोगे मन तुम्हारा भगेगा जहाँ जहाँ तुम्हारा आशा ये करना है वो करना है वो करना है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ किया नहीं सिर्फ संकल्पों मैंने संकल्प कर लिया हुआ, तो आश्रम बनाना है वो तो वही मंदिर बनाना है या जेड, कुछ भी हो कोई भी विषय हो भगवान छोड़कर जो भी है ये सब विषय है विषय क्या है नहीं भगवान छोड़ के जो भी वस्तु है ये सब विषय है विषय का परिभाषा क्या है बोलते भगवान छोड़ जो भी है वो सब विषय है जहा तुम्हारा संकल्प है ये आशा जो ये करना है वो करना है तो मन वहां विवश जा करके लग जाएगा विवशता ऐसे इसीलिए बोलते निराशिव अगर भजन करना है तो मन में कोई आशा संकल्प नहीं रखना हुआ।, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ ठीक है नहीं हुआ अच्छा है बढ़िया है ऐसे होना चाहिए ठीक है मान लो कोई कर्म साधु के लिए भी बहुत सारे कर्म करना पड़ता है कोई आश्रम है कोई सर सेवा है मंदिर है कुछ है करना पड़ता है लेकिन वहाँ भी ये भावना लेकर के वह हुआ ठीक है नहीं हुआ ठीक है हमारे साहब क्या लेना देना है लेना ना देना मगन रहना दुनिया का मेला महुआ ये भावना होनी चाहिए तो जा के तुम्हारा मन भगवत चरण में लग सकता है नहीं तो अगर तुम्हारे भीतर में संकल्प विकल्प कर ये करना है वो करना है भजन करना चाहते हो लेकिन विवश होकर तुम्हारा मन जा करके वन लग जाएगा ऐसे अपरिग्रह फिर दान मन उपहार लेना ग्रहण करना ये सब विषय संपर्क ये भी चित्त विक्षेप का कारण होता है है ना तो ये जो है ये मनुष्य के लिए आचरणीय है ये पशु के लिए आचरणीय नहीं है लेकिन ये धर्म शिक्षा कहाँ हमारे समाज जीवन में ये धर्म शिक्षा का कोई प्राधान्यता है ही नहीं हम लोग भौतिक शिक्षा देते हैं बच्चे को हम ऐसे शिक्षा देते हैं भौतिक शिक्षा है लेकिन ये धर्म शिक्षा कौन देगा कौन देगा ये घर में इसीलिए घर घर में ये शिक्षा देना चाहिए अपने बच्चे को कुछ समय के लिए ए, कुछ समय के लिए क्लास दो धर्म विषय शिक्षा दो गीता भागवत आदि अच्छा अच्छा श्लोक अच्छा कलेक्शन करके उसको सिखाओ ये करना चाहिए धर्माचरण मनुष्य के लिए पशु के लिए नहीं, नहीं तो इस तरह से पहले राय रामानंदो कह रहे हैं जे ये वर्णाश्रम धर्म ये विष्णु भक्ति प्राप्ति होती है तो एक है चतुराश्रम ब्रह्मचर्य गारहस्त फिर गारहस्थ जीवन फिर बनप्रस्थ पचास साल के बाद संसार छोड़कर के उसको संसार में रहने का अधिकार नहीं है वो जा करके पर्यटन करना पड़ता था तीर्थ पर्यटन उसके साथ साथ संयमिक जीवन संयमित जीवन अभ्यास करने का उसको करना पड़ता था जरूरी था उसके बाद संज्ञान लेकिन अभी ये तो है ही नहीं ना ब्रह्मचर्य जो है ना गारस्थ है गारस्थ भी ऐसे ही है भोगविलास उसको गारस्थ कहते हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम और आश्रमिक जीवन तो है ही नहीं आश्रम किसे कहते हैं जहाँ भगवत भजन होता है जहाँ बच्चों को सबको हर एक मेंबर को भजन शिक्षा दी जाती है जहाँ आचरण किया जाता है भगवत प्रसन्नता के लिए जहाँ समस्त कर्म चेष्टा हैं सांसारिक जीवन के जो भी कर्मचेष्टा है सब प्रभु के प्रसन्नता के लिए ऐसे जो तो संसार वो कहते हैं उसको कहते हैं है? गृहस्त आश्रम नहीं तो आश्रम कहा नहीं जाएगा हम लोग भोग विलास के लिए भोग की विलास कैसे ज्यादा भोगोन्मुखी वृत्ति चरितार्थ हो सकता है उसके लिए हमको क्या किया जाए इस विषय में हमारे आग्रह तो इसको संसार इसको गृहस्त आश्रम कहा नहीं जाएगा तो हमारा आश्रमिक है नहीं मनोप्रस्त समाप्त तो संघर्ष तो है ही नहीं अभी तो ना है गिरस्थाश्रम ना है संन्यास तो बहुत दूर की बात है ना है ब्रह्मचर्य जो बस से ही सब इस तरह से शिक्षा पद्धति हमारे ऐसे बिगड़ गया है पश्चात तो शिक्षक हो और हमको धक्का मार के कहाँ ले जा रहा है भाग के ले जा रहा है उसके अंदर आ गया मोबाइल एक ऐसे जहर छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से दिमाग को ख़राब कर देते हैं आकर के उनका बुद्धिवृत्ति जो भी था है वो भी धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे। प्रदूषित होते जा रहा है उस दिमाग में क्या मंगल जो क्या होना संभव है है ना तो पहले ऐसा था फिर है आए वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वश्व शूद्र ये चार वर्ण था लेकिन ये जातिवाद प्रथा काल भी हम लोग आलोचना किए जातिवाद प्रथा हमारे समाज के लिए एक महा प्रदूषण है विश्व में शायद ये जाति के लिए एक अभिशाप है ब्राह्मण है पहले ऐसा नहीं था हमारे सनातन धर्म में इसका कोई स्वीकृति है ही नहीं सनातन धर्म में हमारे जो जाति प्रथा है वो क्या है भगवान गीता में कहे चतुर्वर्ण महाशिष्ट गुणकर्म विभाग गुण कर्म के विभाग अनुसार हमने चतुर्वर्ण सृष्टि किए हैं जिसके अंदर जो गुण है तद उसको वो कर्म दिया जाता है तो उसमें कल्याण होता है जैसे ब्राह्मण है सम दम तब चुखान ब्रह्म ब्रह्म कर्म स्वभाव ये सह शव जातो स्वभाव है जिनके वो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है ये नहीं जन्म उदारण करने से ब्राह्मण नहीं होता है सम तप शौचौ ब्रह्म अहिंसा और क्षत्रिय कौन है शौर्य तेज दिदक्षण दानम ईश्वर भावच खात्र कर्म स्वभाव ये गुण जिनमें क्षत्रिय है क्षत्रिय में शौर्य तेज होना चाहिए जुद्दिच पलायनम मैने रनभूमि में कभी पीठ मोड़ते नहीं है मर जाएंगे फिर भी लौट के आएंगे नहीं ऐसे होना चाहिए तो वो ना रनभूमि में जाकर के लड़ाई करेंगे एक भीरू का पुरुष कई ब्राह्मण हो चाहिए तो सब आप उसको रनभूमि में बेच देते भागेगा बापरे बापरे चलो भाई है उसके तरफ थोड़ी होगा तो ऐसे नहीं ये है च्छत्... ये गुण जिनमें है वो क्षत्रियो तेज तेजो, दाक्ष ध धृति माने सहशीता दाक्ष माने दक्षता युद्ध चारायणम दानम दान करने में पोटो है ईश्वर भावस्व माने उनके सेवा करने का भाव पालन करने का शक्ति एक क्षत्रिय का स्वभाव है कृषि गोरक्षा वाणिज्यम तो विश्वकर्मा स्वभाव आप कृषि कर्म में निपुण है अरे वो भी तो खेती करेगा ना अब कोई ब्राह्मण का को ब्राह्मण गुण है खेती कभी किया नहीं उनका अगर पश्चिम बीघा जमीन दे दिया जाए खेती करो वो क्या जानता है वो सॉइल जानता नहीं किस सॉइल में किस समय क्या फसल होता है कैसे किया जाता है थोड़ी तो कर पाएगा जानता ही नहीं है ना तो ऐसे नहीं भाई जो जिस कर्म में निपुण है उसको वो कर्म देने से समझ का मंगल होता है कृषि गोरक्षा मानी जो व्यवसाय करना सबके तरह थोड़ी होता है अब हमको अगर कोई बिजनेस लगा दिया जाए हम साधु है हमारे तरह कुछ होगा जो हम साधु है वो बिजनेस हमसे होगा तो किसी गोरक्षा बन इसलिए भगवान ने ये सृष्टि और ये शूद्र जो कहते हैं शूद्र माने कुछ जंगली जो जाति शिक्षा का प्रवेश हुआ नहीं अनपढ़ है जंगल मंगल में रहते हैं समाज जीवन में जिसका कोई अनुप्र विषय नहीं ऐसे जो जनजाति है उसको शूद्र कहा गया है ऐसे जो है वो इन तीन वर्णों का सेवा करेंगे उनके जो कुछ होता नहीं है ना इनके सेवा करेंगे ये इसका मतलब ये नहीं जो ये जन्मों से ये शूद्र है श्रीमद भागवत महापुराण ने कहा है जिसका अंदर जो गुण देखोगे तदनुसार तो तद वो वर्ण निरूपण करना मैं नहीं कह रहा हूं हमारे श्रीमद भागवत पुराण वेद पुराण कह रहे हैं सुनिए छंद उपनिषद में है छंद उपनिषद की बात है सत्यकाम में एक बालक छोटा सा बालक गए हैं गौतम ऋषि के पास गौतम ऋषि आप लोग सब नाम श्रवण किए हैं गौतम ऋषि के पास जाकर के रो रहे हैं छोटा सा बच्चा तो गौतम ऋषि कहते हैं बालक तुम क्यों रो रहे हो तो बोलता नहीं है अरे तुम क्यों रो रहे हो बताओ क्या चाहिए ना प्रभु हमको वेदाध्यन करने का बड़ा मन है आपको वेद अध्ययन करने के लिए हमारे मन की बहुत इच्छा है आप कृपा करके हमको वेदाध्यन कराएंगे नहीं, इतना छोटा बालक वेद अध्ययन करने के लिए रो रहा है वेद अध्ययन तो उस समय ब्राह्मणों होना जरूरी है नहीं तो वेद सबके लिए ब्राह्मण माना ब्राह्मण से तो गुण ब्राह्मण मैने जनऊारी नहीं उस समय भी उस समय भी जो गुरुगृह में जाते थे पहले तो ब्राह्मण कुल के होना चाहिए कुल के होने से ही होगा नहीं उनको परीक्षा देना पड़ता था जो उनके अंदर ही शाम दम तो सब गुण है कि नहीं अगर है तो जाके उनको वेद करने का अधिकार दिया जाता था नहीं तो कहते गुरुदेव कहते जाओ तुम घर जाओ वेद तुम्हारे लिए नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसा से होता था तो गौतम ऋषि कहते हैं बालक तुम्हारा पित्री परिचय बताओ तुम्हारा पिता का नाम क्या है कौन सा कुल उद्भव तुम कौन सा कुल में जन्म लिया तो रो रहे हैं अरे बताओ बताओ ना इसमें क्या है नहीं गुरुदेव हमारे पितृ परिचय अज्ञात हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए है। है। हैं ये तो और खतरनाक है से नीज्याति होता है, जो कुमारी अवस्था में बालक प्राप्त किया है, पितृ परिचय अज्ञात हो उसको कौन सा जाति कोई जाति नहीं है ये तो बड़ी तो समाज जीवन में इस क्या कहेंगे लेकिन गौतम ऋषि ऐसा नहीं, नहीं। बंद करके ध्यान किए हैं ध्यान करके कहते हैं हर्ष दिए हैं गौतम जी कहते हैं तुम ब्राह्मण कुल उद्धव वेद में तुम्हारा अधिकार है आओ तुमका हम वेद अध्ययन कराएंगे कैसे निरूपण किया नहीं इतना बड़ी सत्यवादिता जगत में जितना कलंक है जितना कलंक है मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक नहीं होता है हम जीवन में कुछ भी खराब कर्म जो भी हम कह सकते हैं जो हमने ये किया ये किया ये किया लेकिन ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सकता है मेरी माता कलंक की नहीं मातृकलंक सबसे बड़ी कलंक है लेकिन ये है इतना बड़ा सत्यवादिता जो ये मातृ कलंक का गोपन नहीं किया बस ये सत्यवादिता को उसका नंबर आ गया बोलते ब्राह्मण को लोधे ना फिर वो जबाल जीसी उनका नाम हुआ जबाल जी सी जबाल संता रचना किए हैं वो जबालीसी है, जबाल है पुराण में नाम है वो संहिता की है ये ना ये हम नहीं कह रहे हैं ये छंदक उपनिषद कह रहा है तो जातिवाद कहा से आ गया ये जातिवादी प्रदूषण समाज जीवन में ला रहे हैं हमारे नेत्र स्थानीय सब राजनीतिक नेता लोग वोट बैंक के लिए सब बांटने के लिए चेष्टा कर रहे हैं और हम उसमें सहयोग कर रहे हैं इसे तो हटाना चाहिए सब मनुष्य है हाँ सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो जो जिसका प्रयोजन है खूब शिक्षित करो ना करो ना लेकिन कोई पद के लिए उसको योग्यता के परिचय देना जरूरी है हाँ ठीक है हम जिसको अनुसूचित जाति जो कहते हैं उनका नंबर आगे दो सब आ जाए ना हमारे बड़े बड़े नेत्र स्थानीय से लेकर के बड़े बड़े पोस्ट में हमारा मना थोड़ी है हमको तो योग्यता सम्पन्न व्यक्ति चाहिए योग्यता सम्पन्न व्यक्ति चाहिए जाति पाति से कोई मतलब नहीं है हमको चाहिए ऐसे योग्यता सम्पन्न व्यक्ति जो जगत के लिए समाज के लिए देश के लिए जो मंगल कार्य करेंगे ऐसे चाहिए हमको योग्यता सम्पन्न तुम योग्य बनाओ ना ना यह नहीं योग्यता बनाने का कोई यह नहीं है बस ले उसका परिणाम क्या होगा समाज जीवन को ऊपर उसका असर पड़ेगा कौन सुनेगा इसीलिए अभी ये जातिवाद जो है ये बहुत खराब चीज है ऐसा जातिवाद हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है नहीं सुन लीजिए कोई अगर कहे जातिवाद जातिवाद ऐसे ऐसा नहीं है ये ऐसा ये जन्म लिया तो ये ऐसा ऐसा अभी तो जातिवाद तो है ही नहीं।, तो तो नहीं अभी तो क्या हुआ कहां से कहां से आ गया छोटी जात भी यहाँ आकर के स्वर्मा टाइटल देकर के ब्राह्मण बन गया है अब से हमारे जो छोटी जाति हम जिसको कहते हैं वो भी कहाँ से कहाँ से आकर को भी स्वर्मा टाइटल दे दिया कोई तो ये टाइटल दे दिया सब ब्राह्मण जी तो टाइटल दे दिया दे करके वो भी ब्राह्मण लोग हैं अभी तो मिश्रण हो गया कोई तो जातिवाद पद कुछ है नहीं है तो फिर भी इसको हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं बड़प्पा दे रहे हैं समाज जीवन को इस तरह से बांट रहे हैं भारतीय संस्कृति को इस तरह से हम बांट रहे हैं है, है ना तो, तो राय रामानंद कह रहे हैं जो ये जो वर्णाश्रम धर्म ये विष्णु भक्ति प्राप्ति होती है तो प्रभु कहती यह बाजू ये ए बेकार बात है तुम तो आगे कहो आगे कहो यार तो फिर राय रामानंद कहते हैं कृष्ण कर्मार्पण ये सर्वसा कृष्ण कर्मात्म इसके ऊपर अब वर्णश्रम धर्म के ऊपर आप जा रहे हैं कृष्ण कर्मापण वो क्या जत्करुषि जदुष्णा जजोषि तत्कृष्व मदर्पणम शुभा शुभ फलो इे वम मोक्ष से कर्म बंदनी संयास जगजुक्त विमुक्त मोशी जत्कोषि जो भी करो होम करो यज्ञ करो जो भी करो आहार करो सब हमको समर्पण करो तो इस विषय में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे कर्म समर्पण संबंध में हम धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे महाप्रभु जिस तरह से शास्त्र सिद्धांत अनुसार साधा तत्व को निरूपण किए हैं श्रेष्ठता प्रतिपादन किए हैं उस विषय में हम लोग आगे चलेंगे शास्त्र सिद्धांत अनुसार ये नहीं अपने मनमुखी ऐसे नहीं किसी कोई तर्क वितर्क हो कोई कुछ कहना चाहते हैं ये सत्संग है खूब प्रश्न कर सकते हैं यहाँ ये नहीं आप सुन के चले जाओ बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया इन आप खूब प्रश्न कर सकते हैं अगर किसी का मन में कोई जिज्ञासा हो तो जय जय श्री राधे